महाभारत शांति पर्व सप्त अधिक शमोध्याय सृष्टि के समस्त कार्यों में बुद्धि की प्रधानता और प्राणियों की श्रेष्ठता के, के तारतम्य का वर्णन व्यासुवाच अथ ज्ञान प्लव धीरो गृहत्वा शांतिमात्मन उन्म्ज निम्जस्वा भी संशय व्यास जी कहते हैं वत्स्य धीर पुरुष को चाहिए कि वह विवेक रूप नौका का अवलंबन लेकर भवसागर में डूबता उतरता हुआ, उतराता प्रत्येक परिस्थिति में अपनी परम शांति के लिए वास्तविक ज्ञान के आश्रित हो जाए। धर्म हो निवृत्ति ऋति व सुखदेव जी ने पूछा पिताजी जिसके द्वारा मनुष्य जन्म और मृत्यु दोनों के बंधन से छुटकारा पा जाता है वह ज्ञान अथवा विद्या क्या है वह प्रवृत्तिरूप धर्म है या नवृत्ति यह मुझे बताइए व्यास यस्तु युपाव बिना भावम अचेतन पुष्यते च पुन सर्वान्या मुक्त हेतु ने कहा जो जस्त समझता है कि यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न है इसका कोई चेतन मूल कारण नहीं है वह अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तर्कयुक्त बुद्धि द्वारा हेतुरहित वचनों का बारम्बार पोषण करता रहता है ये साम न स्वभात्ण मत काम वा ते लभं न किंचन जिनकी हम मान्यता है कि निश्चित रूप से वस्तुगत स्वभाव ही जगत का कारण है स्वभाव से भिन्न अन्य कोई कारण नहीं है किंतु इंद्रियों द्वारा उपलब्ध न होने मात्र से मात्र हेतु से उनका यह मानना कि ईश्वर जैसा कोई जगत का कारण है ही नहीं युक्त संगत नहीं है क्योंकि मूंझ के भीतर स्थित दिखाई न देने वाली सीख क्या मुंज को चीर डालने पर उन्हें उपलब्ध नहीं होती अपितु तो अवश्य होती है उसी प्रकार समस्त जगत में व्याप्त परमात्मा यद्यपि इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता तो भी उसकी उपलब्धि दिव्य ज्ञान के द्वारा अवश्य होती है ये चैनम पक्षमाश्रित निवर्तन सह स्वभाव कारण ज्ञात न श्रेय जो मंद बुद्धिमानव इस मस्तिष्क मत का अवलंबन करके नासिक मत का अवलंबन करके स्वभावहीन को कारण जानकर परमेश्वर की उपासना से निवृत्त हो जाते हैं वे कल्याण के भागी नहीं होते स्वभावनाशाओह कर्म मनोभव निरुक्त में तोरेतन स्वभाव परिभाजोह नास्तिक लोग जो स्वभाववाद का आश्रय लेकर ईश्वर और अधृष्ट की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं यह उनका मोहजनित कार्य है स्वभाववाद मूलों की कल्पना मात्र है यह मानवों को परमार्थ से वंचित करके उनका विनाश करने के लिए उपस्थित किया गया है स्वभाव और परिभाव के तत्व का यह आगे बताया जाने वाला विवेचन सुनो कृषि कर्मी सस् प्रज्ञावि प्रकलिप प्रकलिप्तासन गृहा च देखा जाता है कि जगत में बुद्धि संपन्न चेतन प्राणियों द्वारा ही भूमि को ज्योतने आदि के कार्य अनाज के बीजों का संग्रह तथा सवारी आसन और गृह निर्माण ये सब कार्य सदा से किए जाते हैं यदि स्वभाव से ये कार्य हो जाते तो कोई इनमें प्रवृत्त ही न होता आ क्रीड़ा गृहाम अगध प्रज्ञावंत प्रयोगता रोह ज्ञानवीर बेटा चेतन प्राणी क्रीड़ा के लिए स्थान और रहने के लिए घर बनाते हैं वे ही रोगों को पहचानकर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग करते हैं बुद्धिमान पुरुषों द्वारा ही इन सब कार्यों का यथावत अनुष्ठान होता है स्वभाव से अपने आप नहीं प्रज्ञा अत्यथे प्रज्ञा श्रोधि गृत राजो भुंजते राज्य प्रज्ञा तुल्य लक्षणा बुद्धि ही धन की प्राप्ति कराती है बुद्धि से ही मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है एक से लक्षणों वाले राजाओं में भी जो बुद्धि में बढ़े चढ़े होते हैं वे ही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करते हैं परावरमित ज्ञाने नव उपलब्ध विद्यागति तात प्राणियों के स्फूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है इस जगत में सब प्राणियों की सृष्टि विद्या से हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है भूताना जन्म सर्वेशा विविधा चतुर्विधम जरायू जाोपलक्ष संसार में जो नाना प्रकार के जरायुध अंडेदज और उद्भिज ये चतुर्विध प्राणी हैं उन सबके जन्म की ओर भी लक्ष्य करना चाहिए स्थावरिभ्यो विशिष्टान जंगमानी उपन्नमेषा विशिषे विशेष स्थावर प्राणियों से जंगम प्राणियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए यह बात युक्त संगत भी है क्योंकि उनमें विशेष रूप से चेष्टा देखी जाती है इस विशेषता के कारण जंगम प्राणियों की विशिष्टता स्वतः सिद्ध है आहुर्वय बहुपाद आने जंगम आने तो बहुपादी द्विपदाणी बहुन जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और दो पैरों वाले ये दो तरह के प्राणी होते हैं इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा दो पैर वाले अनेक प्राणी श्रेष्ठ बताए गए हैं वे द्विपदान्या पार्थिविता भुंजते दो पैर वाले जंगम प्राणी भी दो प्रकार के कहे गए हैं पार्थिव अर्थात मनुष्य और अपार्थिव अर्थात पक्षी अपार्थियों से पार्थिव श्रेष्ठ है क्योंकि वे वन अन्न भोजन करते हैं पार्थिवान दयान आहुर् मध्यमान्या अध्यमान ई विशिष्टान ई जाति धर्मोपधारण पार्थिव अर्थात मनुष्य भी दो प्रकार के बताए गए हैं मध्यम और अधम उनमें मध्यम मनुष्य अधम की अपेक्षा श्रेष्ठ है क्योंकि वे जाति धर्म को धारण करते हैं धर्मज्ञानी तराणि च धर्मज्ञानी विशिष्टा कार्या मध्यम मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं धर्मज्ञ और धर्म से अनभिज्ञ इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ है क्योंकि वे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक रखते और कर्तव्य का पालन करते हैं धर्म वेद ज्ञानी तरा वेद ज्ञानी विशेषान प्रति धर्मज्ञों के भी दो भेद कहे गए हैं वेदज्ञ और अवेदज्ञ इनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि उन्हें में वेद प्रतिष्ठित है वेद ये ज्ञानी प्रवक्तरा प्रवक् विशिष्टानी सर्वधर्मो उपधारण वेदज्ञ भी दो प्रकार के बताए गए हैं प्रवक्ता और अप्रवक्ता इनमें प्रवक्ता अर्थात प्रवचन करने वाले श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले होते हैं विज्ञाते ही यही वेदा सधर्मा स क्रिया अधर्मा निखिला प्रवृत्ता एवं उन्हीं के द्वारा धर्म कर्म और फलों सहित वेदों का ज्ञान दूसरों को होता है धर्म से संपूर्ण वेद प्रवक्ताओं के ही मुख से प्रकट होते हैं प्रवृत् आत्मज्ञानी तरह च आत्मज्ञान एवेष्टान उपधारणा प्रवक्ता भी दो प्रकार के कहे गए हैं आत्मज्ञ और अनात्मज्ञ इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ है क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं धर्मद्वयम ही ओ वेद स सर्वज्ञ सर्वे सत्यागी सत्य संकल्प सत्य सूची जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो प्रकार के धर्म को जानता है वही सर्वज्ञ सर्वभेता त्यागी सत्य संकल्प सत्यवादी पवित्र और समर्थ होता है निष्णातम पर जो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में पारंगत होकर पर ब्रह्म के तत्व का निश्चय कर चुका है और सदा ब्रह्म ज्ञान में ही स्थित रहता है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ज्ञान पश्यता बेटा जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अध्य अर्थात परमात्मा और दैव पुरुष पुरस्कार साक्षात्कार कर लेते हैं वे ही देवता और वे ही दिज हैं। विश्व भूत सर्वं च जगदाईत महात्म भाव से नासी किंचन उन्हीं में यह सारा विश्व संपूर्ण है, उनके महात्म की कहीं कोई तुलना नहीं है सर्वथ चतुर्विध से भूत स्वयं भुव वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को भली भाति लांग समस्त चतुर्विध प्राणियों के अधिस एवं शंभु होते हैं इस श्री महाभारती शांति परमि मोक्ष धर्म परमड़ी शुकानुप्रश्न ही सप्त त्रिशदिक्सतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय दो सौ अध्याय पूरा हुआ